हीरो रे बोली जबे हीरो जब मेरा जाने साथी करे समझ तेरे ताई जोड़ा हाथ जोड़ा जोड़ा हाथ ओ मिंतरी दे कारूरे तेरे बंदेगीबी हाले गरीबी खीरे हमारे जाने के सुने तार नाई रे वो पाने जना दूसरा भी कहा था धा के ने तो जान नई काले बन मेरे काले काले बन में वो मर जाने वांगे धड़ूल के ताबी हजे तुम्हें जा वो गारे ढाके मैं में तुरंत भाग जाई छिप जाएगा चांद छिप जाएगा चांद ओ ओ चांदर भी हर रोए मरेगी मेरे तेरी तो के बुढ़ी यार माई जाएगा परदेसी चादी पर देसी समाज दी हर हाँ चंदा है पारे गियरे सूरत तो दिखाण केर नई जब बोली हीरोज रोजगुजार तब का साह मिंत्र राझे नहीं के राझे सूता क्या लिया जगाई, जोड़ा जोड़ा हाथ जगाती रही बंदगी हाल गरीबी हो मिंत्र के सुनता नहीं अरे एक बन भी जाना बन दूसरा कराठा ढाक्य को भूल के क्या जाना नहीं हो मिंत्र ऐसा काम करो आ रहा उधर को महसराने के नहीं चला जाना पके के लेकर भी भूल के जो मत जाना कारे कारे बन में हो मिंत्र सिंह जाओ क्या तुम्हें क्या तू तो जाई छिप जाएगा चंद्रमा जो जो ना ऐसा जवान बरबर माता के जन्म में नहीं लेगा और वो नौटता से ढाके में हम कार के मर्दम निकाल दे तो चंदावर की शान के वास्ते वो शेर थोड़े दिन मट्टी में जो बुला देगा और ऐसा जवान ऐसा जवान बरबर माता के जन्म में जो नहीं लेगा ऐसा काम करो आप भूल के कभी ढाके के लिए तो तो कहने गया परी हुआ में तेरी बात ले मानूंगा परंतु देख उस दिन के से तू तो भूलगी कौन सी उनने की देखो तेरा चाचा सैद जमाल ने सह जमाल की भाई और दूसरे ग्वाल के आगे ग्वाल चढ़ने के, के लिए गार ने चलाई मेरी गारेगा जवाल सुन केवाल कहेंगे बेटा देख और दिन तो दुनिया ही चर्चा कर रही है तेरी अखीर की रानी की बहुत गाड़ी मोहब्बत है वो बेटा जाने काँ काँ भी कहा लिया गया टुकड़े के कांस ने क्या मई चराई जो मेरी गाय को लेकर भाई इसके पास मेरे घरे की नहीं जिसके लिए कल चलाऊना यह हिल साफ जाती उन्हें चाचा देख चोर ये नहीं चोर मैं हूँ जो तेरी एक गाय जाएगी तो दो गाय अच्छी सोची मेरी खिड़क में से छाट लेना मैं तेरा फैसला करूंगी चोर मैं हूं मैंने की तो बेटा दे दो क्या दो तेरे लिए तो जमाल ने सुबह का का ही दिन चार दिन अपने मही वो का करना ऐसा हुआ। जमाल की मही बिछट के नहीं और ढा के मुंह चलेगी तो नहोत ने वो मार दी मारने के बाद दिल में एक क्रोध करता है आपने या या भगवान आज गाय ने तोड़ दी है। कभी कभी हो है, कभी न ऐसा से मेरा शेर काम ना सामना हो जाए तो या तो का बदला झगड़ाई के के नहीं रहे श्याम को घर आया शेर जमाल अपने खेत में मही समी तो एक गाय घट गई उसी बखत फिर साहबादी बुलाई के बेटा हीरो क्या चाचा देख ले आ एक गाय गाय जो घट रही है पता नहीं इसने अपनी तो जाएंगे परसू तीन जाएंगे मेरा खिड़क खाली कर देगा बेटा मैं तो मेरी गाय नहीं आज चरा और मैं कल चलू ऐसा काम कर मेरी महीन का फैसला कर दे इतना जवाब सुन के हीर चाचा वाकई बात सही है तेरी एक गाय घट रही है तो वही बात है एक गाय तो जो छाट ले तो सहाल ने यह नहीं सोचा भाई एक छोटी ले लू और एक बड़ी ले। जमाले अच्छी दो गाय जो पकड़ ली ही कर दिया तो उस दिना से कितने दिन हो गए कुत्ता बिल्ली वाला प्यार हो गया बारे बारे बस हो गया कभी मोड़ा से चाचा से ही शब्द नहीं बोली राझे ने अपने पक्के की सांग बनवा के तैयार जो कर रखी ये दिल में कर रहा हूं भगवान कभी मेरे शेर का आमना सामना हो जाए परंत भगवान कैसा हुआ कभी शेर का उसका आमना सामना नहीं हुआ हीर साहब ही राजा कहेगा उनने की परी देख की बात है। मैं तो मैं खुद भगवान से चाहता शेर का आमना सामना हो जाए मैं आज खुद ढाके के लिए शेर के पास में लड़ने के लिए जाऊंगा ही जरूर जाऊंगी कि जरूर जाऊंगा तो कौन रंजे किसने बढ़ा के जवाब और हीर के सामने कह रहा है अजबे रा जाने करे लाड ला बी हो ये कना सा हेरी परियारी समझे तेर तई एक बन भी देखा री एक बन भी देखा ओ मर जानी वे बने देखा दूसरे भी काड़ा ये ढाहा क्या हेरी मैंने तो बेखारी न भी हो तो सेरे जान भी। कम हो जाती तो है री गांडू तो धरण कारिनाई सो भागे चले भी हर हाँ सिंह लड़ेगा हेरी सिंह से तो बेटा का माई का के नहीं, नहीं, अरिक बन बन भी देखा देखा दूसरा काला ढाका मैंने अभी तक तो उधर को तो सिंह की शिकार खेलेंगे और वही ढाके में हमारी भाई नदी में और जो हम गिदड़ हुआ तो को को के के के पास मरने के लिए जाएंगे, लौट के हमारी को लेके हमारे घर के लिए आ जाएंगे बड़ा लोग कहते हैं अब है। में में जरूर भी जाऊंगा ढाका मैंने।, मैंने अभी तक देखा नहीं क्यों चारू मेर का मैंने बंद देख लिया ढाका का तो मैं खाली ना नाव सुनता हूं इतना जवाब सुन के हेर सारा कहने की जरूर जाओगे हाँ जाऊंगा वो जरूर शेर के लिए मैं देखूंगा हेर साहब साहबजादी कहेंगे जो आप जाओगे शेर के पास में ढाके में लड़ने के लिए मैं मेहर हूं तो भगवान का करना आपके लिए शेर मार देगा तो मेरे महल में क्या पता रहेगा अब शेर ने राजा मार दिया और जो सेर आपने शेर मार दिया तो मेरे क्या पता रहेगा अब राझा ने शेर मार दिया नहीं मैं भी आपके संग में जो चलूंगी जो आपके लिए के लिए मार देगा तो मेरे हाथ में करी इसको चूं से मर जाऊंगी तो मैं मैंने की दरगाह में और जवाब सुन के रांझे कहेगा तो और मैं मेरे मरने जीने की तेरी निशानी दे जाऊत अच्छी बात तो सुबह का टाइम हो रे लेके बिना और महीन में गया खिक में तो भगवान का ना लेके रही जाके खेक में बिना ब्याई गाय के देके थप्पी और दूध काट लिया बिना ब्याई गाय का दूध काट के और भर के बेला के सामने किया राजा कहने लगे की परी इस बेला में क्या चीज है ही कहने लगी उन्नी की, की मित्र बिना ब्याई गाय का दूध है उन्ने अब तो है दूर ही और मैं जरा शेर के पास में ढाके में लड़ने के लिए जो मैंने शेर मार दिया और मैं जिंदा रहा तो बेले में दूध का रहेगा और जो शेर ने मैं मार दिया तो बेला में दूध का खून हो जाएगा यह मेरी मरने जीने की पक्की निशानी है जब तू जानना अबराज है दरगाह का बासी हो गया होने के मंत्र बहुत अच्छी बात तो इधर को हिर साहबादी अपने ले के बेला के लिए और महल में पहुंच जा, जाके अपने महल में ढक नहीं रख दिया इधर प्रभात का अपने लेले ले के महीन के लिए खा सर ताल पर भेड़ा जो हो जाए सारे भेड़ा के लिए आपस में ये चर्चा कर रहे होने की यारो सबन की मही आगी और अभी तक राझे पाले की नहीं एक ग्वाल हम तो रोटी खाना वाना खाके भी नहीं आए भूख लग रही है कब तो रांचे पा लिया और कब आप ढाकी के लिए चले कद उसके लिए शेर मारे और कद आपको इनाम लड्डू मिलेगा चर्चा सुन ली अब पटवन बादशाह ने मरवाने के बाद बोल दी तो कभी भी नहीं आएगा उसकी गा चलानी पड़ेगी और जो उसने चर्चा न सुनी तो यार थोड़ी घनी में आने वाला ही होगा इस ग्वाड़ अपने चर्चा कर रहे सुबह का प्रभात का टाइम तो राझे वे प्रभात धर्म का फेराज जब ने ने खिलकन से मई खुलाई सिर पे बीच चिरा का जरी का जूता सकन का अंग मना था राझे का बहुत दरियाई लाल घंटा फेरके मनमोहन बंसी रंजे ने क्या उठाई लाठी की लाठी भी कमड़ी राझे के लगी छदड़ी पक्की सांग ढाल राझे ने ली लगाई तो कौन राज है? अपने खेत से भगवान का नाम न लेकर मेले है राजे की मनमोहन बाजी बती जाए तो किसे, किसे सरोवर तालों पर सदर जाके पहुंचे या भा तेरे हुई या पर भात एर मेरा सूरज उदय हो गया भी हर हाँ जब ने ये रे खिड़का से वे महिरे खुलाई बात हर चाले में मोह आद सिद ने तो वे मारा दे लुगाई सारे भी रे सारे भी भैया मेरा ही जाने घूमते जब जा रही भी हर कुंदे ये कौन को तिरे राजे का वे तेरे पर आई कर जा कर भी पहुँचा रे जाकर भी पहुँचा एर मेरा ही जाने वो सारे वरे पे भी हर जबी जब गे को रे तो दे तो यारे पिलाई सारे भी पाली रे सारे भी पाली एर मेरा ही जाने बंसी ने रे मोलिया भी हर तनखी है सो भी रे जने को व्यारेगा जनाई दे किसी से जिल करना बोला भी खे मारे भूला जबी खेमा रब मेरा ही जाने बुढिया भी हो समझ समाज तार छिपाई छिप जाएगा हाँ चांद छिप जाएगा चांद ओ भाई ओ सा ओ जो ना उल हे मरे मरेगी रे गबरू की बूढ़ी यार माई देवी तो तू नाम दे ले लेबी तू तो नाम वो भाई ओ अमारे थमें नारो भी आधो ना बचाई जो हुए प्रभा धर्म का फेरा जब राजे ने खिरकन से मही खुलाई सांग भी ढार राझे के लग रही मनमोहन बंसी में राजे ने क्या फूंक लगाई देनी फूंक बजा दी बासरी मही मोही क्या रस्ते के माई सारी महीन के लिए कोई होश नहीं सारी घूमती हुई चली हुई तो जाके कहा सरवत ताल पहुंच जाए सर जाके पहुंचे सरवत ताल पे जब गव को जल क्या दिया पिलाई सारे ग्वास क्या मोली की सोदी जिनको क्या हर घर बंसी तमाम ग्वाड़े जो मोली रान भगवान ने रूप दिया देख के श्यान को देख के तमाम होता में जो आ ग्वारों में एक बड़ाई बड़ा ही बड़ा ग्वार को अपने बजा करे तब भी अच्छा लगे ये रांझे पाली बिल्कुल मारवाने काबिल है नहीं मत ना भी चलियो ढाके का बीच में इसकी जान क्या दो ने बचाई जे भी चलोगे ढाके का बीच में नहता सिर को देगा क्या इसकी के मर जाएगी ऐसा जवान बरबर माता में जो नहीं लेगा धन्य भगवान के लिए जो इसके लिए रूप दिया ने अपने लिए सवा शेरा लड्डू पान का बिड़ा एक एक लंगोट इनाम बोल दिए पांच पांच रुपये तो आप लेके इनाम हजार बस नहीं देंगे फिर भी आप वैसे वैसा ही रहेंगे नहीं देखो भाइयों वो कहते कि बाना फू भाई जाकर हो गए अरे कोई भाई का प्राण बच जा तो बहुत अच्छी बात है और इस बेचारे जाने कहा नहीं है एक टुकड़े के कान अपना दिन कर रहा है ढाना नचरा रहा है अपना क्या लेके लिए जाते ही मारेगा नहीं देखो ढाके लिए मच्छर और उसकी जान बचा दो बच जा तो बहुत अच्छी बात है आपा आप लोग में कभी मत आओ ये बात तमाम बाल के दिल में जो हुआ कि भारतीय बात सही है कह देंगे सारे पटमत बादशाह अब महाराज देखो हम तो गए तो ढाके में ही पर हमने कोई मोडा में शेर का मोडा में से ले तो काट खाया नहीं पाया शेर या इनाम दो या मत दो तो अपना हाथ से इसके लिए मत मरवाओ हाँ उन्हें यार बात तो ठीक है नहीं देखो ढाकी ले मतलब जिधर धर्मेश मही चढ़ाते हैं उधर को चलने दो तो ये बात तमाम ग्वाल के दिल में जो भर गई ग्वाल के नहीं, सारे ग्वाल जिधर को अपने चलने के लिए जाय कर रही उधर को मही अपने चलती जो कर देनी राझे ने मही जाती देखी राझे के छदरी पक्की सांग ढाल मनमोहन बांसी लगी हुई लाठी कमड़ी राझे ने आगे भड़के तमाम महीने का घेर के नहीं और ढाके मुंह चलता जो कर दिया <coughs> सारे ग्वाल हाँ के राजी सुनी के सुनी ये क्या है भाई क्यों देखो का ढाके में नहोता से रहता भूरा चिड़ा के ढोर पे चोट मुन पे चोट करता इधर को हम कभी ले ही नहीं गे इधर कोई चलने तो जिधर को पता चाहते झे कहने के, के लिए भाई तुम किस तरह की बात कर रहे हो देखो इधर को इस जंगल में अपनी मही भूज ना चरती। और घास भी नहीं रह गौ भूखी आती देखो ढाके में नहता शेर का डर के हमारे किसी गा चढ़ने के लिए नहीं जाती तो बहुत सा बड़ा घास है आज ढाके के लिए चलने दो मही तो अपनी गान चढ़ाएंगे और वही सिंह के शिकार खेरेंगे और भाई भाई दी में नहाएंगे। इधर चलने दो ढाके के के लिए। ये उन्ने के लिए एक ग्वाल उसके तो खड़ा बोल रहा है इसकी तो तक तो जान बचाओगे? एक ग्वाल की महज़ देखो हमार तो ही है। आप जाओ और अपनी महीन के लिए ले जाओ हम ढाके के लिए कभी भूल के जो नहीं चले ढाके में नहोता से लेता है चला ढोर पे चोट के मिनट पे चोट करता के निकाल दे या तो अपान को एक दो चार महीने के लिए हो वाकिंग शेर इस तारीख का होगा परंत वो तो बन है तो बन में बहुत से ऊंचे ऊंचे दरखत है आकड़ा का पेड़ मोट का पेड़ झुड़न का पेड़ साठी का पेड़ गोखन का पेड़ उनमें आप चढ़ जाना और छड़ के ऊपर आप दरखत में बैठ जाना और मेल ने शेर का बिड़ा बता देना ये ग्वाल कहला गया उनने की यारो में बात तो सही है क्यों बड़ा लोग ये कहते हैं अक शेर पे दरखत पे नहीं छड़ा जाता है जो आप छट जाएंगे दरखत में ऊपर तो जब तक अपने नजर आएगा ये जब तक आप देखते रहेंगे अक भाई कैसे आ काटे कैसे मारे शेर देखते रहेंगे एक बात बार कहेगा भाई एक बात और होने कौन सी देखो हम खे चले भी चलेंगे हम चढ़ चल जाएंगे दरखत में और आप जाओ शेर के पास लड़ने के लिए तो करीबन ऐसे हम तो रह जाऊं, उड़े आप कहीं ढाके में दूर चले जाओ तो हम चल जाए रह जाएंगे उड़े आप तो जाओ दूर तो हमारे इस बात का क्या पता रहेगा राजा मर गया, अजान शेर मर गया, गया, हम में छड़े इस बात का क्या मालूम होगी? को ये कहना भी आपका ठीक है पर ऐसा काम करो हम छाए दरख में और मेरे उस शेर का एरिया बता देना मैं जाऊंगा शेर के पास में लड़ने के नहीं तो भाई देखो मेरे और शेर का मुकाबला हो गया जब शेर ने मैं मार दिया शेर ने मैं मार दिया तो कहते हैं कि सबकी ये बंसी बजेगी नहीं अपने अपने गान को लेकर अपना अपना घर को आ जाना और जो मैंने शेर मार दिया और मैं जिंदा है तो मेरे पास में बंसी है इस बंसी को बजाऊंगा तो सारे गौरवत्व तो मेरे पास में आ जाना मैं मरने जीने की ये निशानी है इतना जवाब सुन के सारे ग्वाल कहलेगे वाकई में बात तो सही है देखो तुम्हारा दोनों काम बन जाएगा तीसरे से अब जो रांझे ने नहत का मार दिया तो ढाके में अपं सरा बहु जंगल हो जाएगा कोई बात का डरी नहीं रहेगा निर्दय है तो सब नदी में नहाया करेंगे और ने का खाबो करेंगे और यहीं अपन कोई कोई बात बात बात का का, डरी नहीं अपने दो रेगा। एक कहले ने कि भाई एक कौन सा तुम्हारा दोनों काम बने अरे लग जा तीर और नहीं तुक्का खैर तो अपनी भी एकाध दोनों की बम महादेव हो जाए वहां ये ग्वाल ग्वाल चलो इतने हैं अरे दुकान तो तो कोई बात का चलने दो तो सारे गुआ अपने धूम खाते हुए राझे के मनमोहन बासी लग रही और छी तक की सांग ढाल लाठी कमड़ी दीनी नहीं फूक रजा रा दी राझे ने बांसरी जब मई घूम जावे क्या बन के सारे भी ग्वाल बंसी ने मोह लिया तन की छोदी क्या हरकत तो ढाके के लिए चलता हो जाए तो चले हुए जा रहे ढाके की लावण सिर में पहुंचे सारे ग्वाल ग्वाड़ के, के महाराज यहां स्वागत हम कदम भी नहीं चले क्यों वो नोता सिर हंकार के मरदम निकाल देगी राझे कहगा उन्हें अभी तो ढाका बहुत सी करीबन दूर है करीबन मेरे ऐसा बताओ उसका एरिया बताओ ए रामो शेर रहता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ जाए चले हुए जा जरे तो मालिक का करना ऐसा हुआ कोई राम है वो शेर का खोज नजरे जो आगे तो देख के सिंह का खोजने के लिए हम मिला उस जो छोटा देख देख के शेर का खोजने मारे उल्टा भगने लगे राजे ने भी क्या बात है देखो।, देखो इस राह में शेर का खोज है या तो सत नदी के उड़ाकू और सतन के या पर इसी एरा में आपके लिए जो। मिलेगा? हम कभी नहीं चलेंगे। चलेगे रे के तुम्हें तो काम करो अपना अपना इंतजाम कर लो दर्खन छओ तो सारे गुती लाठी पगड़ियों से रुमालों से बहान बाहन के कमर में और दरखे जाए साटिन का पेड़ पे। पेड़ वो तो कहे मैं ऊंचा वो कहे मैं ऊंचा सारे ग्वाल जाए के लिए और ढाके का रास्ता बता दिया अपने भाई चने को छोड़ दी राझे अपने घूमता घूमता ढाके में चले भजरा जा रहा वास्ते नजर फेंके कहीं शेर नजर नहीं आया कहीं शेर नजर नहीं आया तो राझे नदी के परली घाट के ऊपर पहुंच जाए आगे बढ़ के रंझे देखे आओ नहता से तो सूर्या है और चिंगड़ी खड़ी खड़ी चौन का फटकारा देरी शेर को ऊपर सिंहनी मक्खी को भी नहीं बैठने दे अपने पूछल का फटकारा देरी कैसे इसे हम जावे घा के नहीं नाथने के लिए पंखा नहीं मिले तो अपने घाघा का लावण सुन करे इस तरह से और सिंहनी अपने मक्खी जो उड़ारी शेर को सूता के लिए देख करी और दो कदम पीछा को हट गए राझे ने दिल में ख्याल किया मालिक देखो इस टाइम पे और एस में आ रहा है एस रहा है जो तू इसके लिए सूता के लिए मार लेगा तो शेर का दिल, का दिल रह जाएगा जाके भगवान की वैकुंठ पर में ये कहेगा आहा मैं सूता मार लिया और नहीं जगता होता तो अहंकार का मरदम निकाल देता सूता मार लिया मैं इसका दिल का दिल मेहरमान रह जाएगा और दूसरी बात कहते के दगा किसी का सगा नहीं करना तो कर देखो जो किसी का संग में कोई धोखा करेगा तो भगवान की बैकुंठ पुणिता तक मन के बांध जाएगा तीसरी बात ये अब दुनिया ये कहेगी कि वही राज्य में सत्तर पीरिकामाती धूल की भी करामात नहीं शेर के लिए जो भी मार ले सड़क बोल भग पड़े सूताशी हर कोई मार ले नहीं दुश्मन हो उसको आमने सामने करके मारे तो उसका दिल का मान मिट जाए और तिर का मान मिट जाए धोखा नहीं करना चाहते आज तू शेर का संग में धोखा करेगा तो जाने भगवान की वैकुंठा क्या आह्वान सुख है और शेर के लिए सिंह जगह दे और तेरा सामना पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है तो खड़ा खड़ा एक किस दे ve mad da bi hoye re ke kar hai sayeri singini samajh tere tai aur ta koi na singeni Ooh, take your nice singing me for singing ने भी सुने कह रहे ये ते ने भी सुने कर ये अब मेरा ही जाने वो देंगे ने रे बोले नहीं आया ऐसा काम करा शेर ले जगा दे और शेर मेरा सामना पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है इसका दिलकार मान मिट जाए और मेरा तो कौन राझे के लिए भगवान ने रूप दिया देख के सियान को देख के सिक्का के लिए में जा नहीं धन हो भगवान इसके दिल को पर जाने क्या चोट लगी हुई है जो उसके बाद घेर के नहीं लिया परंतु अभी तो सिंह सोता है इससे तू बना के जवाब कहे और समझ जाए उल्टा लौट जाए तो बहुत अच्छी बात है और कहा जगाने के लिए आया आयाहकार के के मरदम निकालते मरो रूक तो कौन सिंगड़ी देख के रांझी की सूरत के नहीं दरे आ जाए तो किसने पढ़ा के जवाब और सिंगड़ी और सदा कौन रंजी से कह रही है जा रे भी हो रे कना सा परदेसी समझ तेरे ताई जित से भी आया रे जीते से भी आया होमर जा तारे बाग जा नारे ना जाए गारे ढाके में तुझा ने गमाई ega sand ho pardeshi ye o jo देसी तू रे बके जाएगा भी हाय रोये मरेगी ये रे तेरी तो ये बुढ़ी यार माई सा सुनता नहीं अरे जिससे भी आया उल्टा बगजा नात जाएगा ढाके में तू क्या जान जा ओ भाई तू का लड़ने के लिए आया अपना भला चार तो अभी उल्टा उल्टा लौट चल जाए तो सिंह सो रहा है ओनी का हंकार के मरदम निकाल दिया अपना भलाचार तो उल्टा उल्टा चला जावाब मैं जानती हूं तेरे दिल पे कोई न कोई चोट जा, जास तो शेर के पास मरने के लिए